पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लो अपनी वर्तमान अवस्था के लिए हम ही जिम्मेदार हैं और हम जो कुछ होना चाहें उसकी शक्ति भी हम ही में है यदि हमारी वर्तमान अवस्था हमारे ही पूर्व कर्मों का फल है तो यह भी निश्चित है कि हम भविष्य में जो कुछ होंगे वह हमारे वर्तमान कर्मों द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है अतः यह जान लेना आवश्यक है कि कर्म किस प्रकार किए जाएं हमें वही मिलता है जिसके हम पात्र हैं आओ हम अपना अभिमान छोड़ दें और समझ लें कि हम पर आई हुई कोई भी आपत्ति ऐसी नहीं है जिसके पात्र हम नहीं थे कभी बेकार की चोट नहीं पड़ी ऐसी कोई बुराई नहीं आई जो हमने स्वयं ही न बुलाई हो इसका हमें ज्ञान होना चाहिए तुम आत्म निरीक्षण करो तो पाओगे कि ऐसी एक भी चोट तुम्हें नहीं लगी जो तुमने स्वयं न की हो आधा काम तुमने किया और आधा बाहरी दुनिया ने और इस तरह तुम्हें चोट लगी यह विचार हमें गंभीर बना देगा और साथ ही इस विश्लेषण से आशा की ध्वनि आएगी बाह्य जगत पर मेरा नियंत्रण भले ही न हो पर जो मेरे अंदर है जो मेरे अधिक निकट है उस अपने अंतर जगत पर मेरा अधिकार है यदि असफलता के लिए इन दोनों के सहयोग की, की जरूरत होती यदि चोट लगने के लिए इन दोनों का इकट्ठे होना जरूरी हो तो मेरे अधिकार में जो दुनिया है उसे मैं न, मैं न छोड़ूंगा फिर देखूंगा कि मुझे चोट कैसे लगती है यदि मैं स्वयं पर सच्चा प्रभुत्व पा जाऊं, तो कभी चोट न लग सकेगी जब सारा दायित्व तो हमारे अपने कंधों पर डाल दिया जाता है उस समय हम जितनी अच्छी तरह से कार्य करते हैं उतनी और किसी अवस्था में नहीं करते मैं तुम लोगों से पूछता हूँ यदि एक नन्हे बच्चे को तुम्हारे हाथ में सौंप दो तो तुम उसके प्रति कैसा व्यवहार करोगे उस क्षण के लिए तुम्हारा सारा जीवन बदल जाएगा तुम्हारा स्वभाव कैसा भी क्यों न हो कम से कम उन क्षणों के लिए कुछ क्षणों के लिए तुम पूर्णतः निःस्वार्थी बन जाओगे यदि तुम पर उत्तरदायित्व तो डाल दिया जाए तो तुम्हारी सारी पाप प्रवृत्तियां दूर हो जाएंगी तुम्हारा सारा चरित्र बदल जाएगा इसी प्रकार जब सारे उत्तरदायित्व तो का बोझ हम पर डाल दिया जाता है तब हम अपने सर्वोच्च भाव में आरोपण करते हैं